संवेदनाँ संवेदनाँ के पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि श्रव्य संसार में है अर्चना सिंह जया की कहानी इकलौती पत्नी आज की शाम एक अजीब सा एहसास लिए हुए है ऐसा लग रहा है कि फिर वही बेबस शाम जीवन में दस्तक दे रही है जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था वैसे देखा जाए तो एक अजीब बात थी मैं गायत्री उसी अस्पताल में उसी बिस्तर पर उसी केबिन में दस दिनों से बीमार थी ये महज इतफाक ही तो था और क्या था मगर आंखें धुंधली हो चली थी क्योंकि आंसू ने अपनी जगह बना ली थी डॉक्टरों के अनुसार मैं महीनों से ज्यादा नहीं जीने वाली थी। एक बड़ी बीमारी ने मेरा दामनजो थाम रखा था मैं बिस्तर पर लेटी लेटी अपनी जिंदगी के सारे गुजरे पलों को जैसे किसी फिल्म के समान देखने लगी थी अभी मैंने शादी करके अपने ससुराल में प्रवेश किया था कि तरह तरह की बातें होने लगी थी। उस जमाने में भी मेरे बाबूजी ने अच्छी खासी दहेज की रकम दी थी जिससे सभी की आंखें चौंधियाने लगी थी पति को साइकिल भी मिली थी दौरा में पैर डालकर मेरा गृह प्रवेश हुआ था गाँव का मिट्टी का वह की लड़की मुझे जरा परेशानी तो हुई पर पति का साथ सब कुछ आसान कर देता था जहाँ पति पढ़े लिखे और नौकरी करते थे वहीं मैं केवल नौवी पास थी मुझे चार नंदे और एक देवर मिले सास नहीं थी ससुर साक्षात ईश्वर स्वरूप थे मेरे मन में में एक डर घर करता जा रहा था कि मुझे अपनी नंदों के साथ गांव ही कहीं रहना न पड़े और पति अकेले ही शहर न चले जाएं। ये ईश्वर की कृपा ही तो थी कि मुझे शहर जाने की इजाजत मिल गई। पति से दूर रहने की कल्पना मात्र से भी मैं परेशान हो जाती थी शहर की रंगीनियों के बीच मैं अपने पति व तीसरी ननंद के साथ आकर रहने लगी नंदो की शादी में पति ने पूर्ण सहयोग दिया ससुर लड़का खोजकर विवाह तय करते और मेरे पति धन राशि देकर मदद करते थे मैं बड़ी भाभी होने का फर्ज निभाती गई। बेटी जब तक मायके में रहती है उसे जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता पर शादी होने के पश्चात जैसे वो परिपक्व हो जाती है एक नए परिवार से खुद का रिश्ता जोड़ने में उसे कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं कई इच्छाओं का त्याग भी करना पड़ता है जबकि मेरे ससुर जी की सोच सुलझी हुई थी दुल्हन वही रहेगी जिसके साथ उसकी शादी हुई है मेरी बेटियों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी ही है बाबूजी शायद पत्नी के विचो का दर्द समझ रहे थे उनका स्वर्गवास पांचवे बच्चे के जन्म के समय हुआ था बाबूजी गांव पर ही सम्मिलित परिवार में रहते थे जहां उनके बच्चों की देखरेख बड़े भाई की पत्नी किया करती थी इसलिए नंदे अगर मेरी साड़ी कपड़े में से कुछ मांग बैठती तो मैं ना नहीं कह पाती थी भले ही वो मेरी पसंदीदा वस्तु ही क्यों न हो मुझे अपने पति के साथ रहने का अवसर जो प्राप्त था इस बात की मैं सदा ही शुक्रगुजार थी साथ ही देवर भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हमारे साथ रहने लगे इन सबके दौरान मेरे भी दो बच्चे हो गए हर परिवार की तरह हमारे परिवार में भी कुछ उतार चढ़ाव हुए पर वो समय भी नहीं थमा गुजर ही गया तभी अचानक एक मीठी सी आवाज कानों में पड़ी माताजी जी साउंड के लिए चलना है मैं चौंक सी गई फिर मैंने कहा ईश्वर न जाने किस गलती की सजा दे रहा है चलो बिटिया कहकर मैंने नर्स का हाथ थामा उसने कहा माताजी आप तो बहुत हिम्मत वाली हो मैं तो और को आपका उदाहरण देती हूँ आपको तो अभी पोते की शादी देखनी है बातें करते हुए मुझे व्हील पर बिठाया एक एक पल जैसे बोझ सा महसूस हो रहा था मैं चलते हुए सोचने लगी कि अगर पति बीमार हो तो पत्नी अपना धर्म समझकर हर छोटे बड़े फर्ज को निभाती है पति की सेवा में कुछ भी कसर नहीं छोड़ती है मगर, मगर कोई ये बताए कि क्या, क्या पति पत्नी पत्णी पत्णी के साथ अपना प्यार सहानुभूति और उसकी सेवा शुरू का फर्ज निभा पाता, पाता है।, है मुझे पत्नी की सेवा में धर्म, धर्म क्यों नजर नहीं, नहीं आता अगली सुबह बिस्तर पर पड़े पड़े खिड़की से बाहर देख रही थी तभी नर्स केबिन में आई माताजी आप कैसी हैं आपने नाश्ता किया हाँ कर लिया मैंने, मैंने कहा।, कहा और आप अपने पति के विषय में उस दिन कुछ, कुछ बता रही थी उन्हें इसी केबिन में भर्ती किया गया था, गया था। हाँ, हाँ वो अब नहीं है उनकी दोनों तो किरणिया ही खराब हो गई थी ओ, मैंने, मैंने ये क्या क्षमा कर दीजिए नहीं नहीं कोई बात नहीं मुझे उनकी बातें करना अच्छा लगता है कल आपको छोड़ दिया जाएगा फिर दस दिन बाद आना होगा अब आप आराम कीजिए नर्स दवा खिलाकर चली गई, पर मेरा मन कुछ बेचैन सा हो रहा था स्वच्छंद होकर पुराने समय की ओर भटकने लगा जीवन के दर्पण में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था समय मुठ्ठी में थामे रेत की तरह फिसल चुका था मैं जीवन के अनुभवों को बटोरते हुए अपने पति के साथ समय व्यतीत करने लगी वे मुझसे प्रत्येक कार्य में राय जरूर लेते थे समय गुजरता गया बच्चों की शादियाँ भी हो गई, हम दादा दादी भी बन गए अभी नौकरी से रिटायर हुए चार पांच महीने ही हुए थे कि उनकी दोनों किडनिया खराब हो गयी अब सब कुछ अस्त व्यस्त सा होता दिखने लगा घर अस्पताल के चक्कर आरंभ हो गए मैं पल पल एक डर के साथ जीने लगी पैसा पानी की तरह बहने लगा था डॉक्टरों ने तीन महीने के लिए वेलोर भेज दिया वहाँ मैं उनके साथ पल पल दर्द को महसूस कर रही थी दोनों लड़के बारी बारी से आते जाते थे हम दोनों आपस में एक दूसरे से हंसते रोते और बातें करते हमारी दुनिया ही बदल चुकी थी तीन महीनों के पश्चात हम वापस अपने शहर आ गए नासाज होने लगी उन्हें अस्पताल में जांच के लिए फिर से भर्ती करना पड़ा स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था एक दिन कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी मैंने उनसे चेक पर साइन करने को कहा बड़ा बेटा भी साथ में ही खड़ा था बेटे की नजर पापा के कांपते हाथों पर पड़ी तो उसने मुझसे साइन करने को कहा मैंने आगे बढ़कर कलम लेनी चाहिए तभी पति ने कहा हमारा अकाउंट नहीं है इतना सुनते ही मेरे बेटे का क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा मेरे भी पैरों तले से जमीन निकलती सी लग रही थी जिस पति को देवता के समान समझ रही थी वही मुझे दलदल में छोड़ देगा अब बेटे ने तुरंत ही ज्वाइंट अकाउंट करवाने का सिलसिला आरंभ कर दिया पति को भी अब इसकी जरूरत महसूस होने लगी किंतु मैं नाराज रहने लगी मैंने पति से कहा अब ये सब करवाने की क्या जरूरत है मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझसे अपनी सेवा तो करवा ही ली बच्चे मिल ही गए परिवार मैंने संभाल ही लिया और भी कुछ करवाना है तो वो भी करवा लीजिए इतना कहना ही था कि उनकी आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ी मैं भी खूब रोई रोते हुए क्षमा भी मांगी उन्हें अपनी गलती पर पछतावा भी हुआ उनकी आंखें भी नम हुई अजीब सी शाम थी उनकी चिंता किसी चीता से कम न थी अगले ही दिन मैं मुँह हाथ धोकर बाहर चरा एक कर्मचारी को बुलाने गई, तभी वे सो रहे थे मैं जब, जब लौटकर आई तो नर्स, नर्स के साथ दो डॉक्टरों को, को खड़े देखा मन में, में प्रश्न उठने लगे।, लगे मैंने, मैंने पूछा, पूछा क्या हुआ सिस्टर सब ठीक तो है ना? नर्स, नर्स, नर्स कहा, ने कहा हाँ आप, आप बैठिए। बेटी को अभी बुलवाया है बेटी को क्यों? इतना अभी पूछा ही था कि बेटा सामने आ गया डॉक्टरों ने सिर हिलाते हुए सॉरी कह दिया मैं समझ, मैं समझ गई, गई कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है मैंने नजदीक आकर उनका हाथ छुआ उनसे, उनसे बात, करने बात करने की कोशिश की, की, की पर, जैसे पर जैसे वक्त ही ठहर चुका था मैं हताश खामोश, खामोश सी हो गई। मेरी सारी, सारी खुशी अस्तित्व जैसे वायु में विलीन हो गए आज खुद को असहाय महसूस करने लगी लगी दिनों के पश्चात घर में बैंक व कुछ पेपर की चर्चा होने लगी दोनों बच्चों के सामने एक समस्या आ खड़ी हुई उन्हें साबित करना था कि मैं ही उनके पिता की पत्नी हूँ आज मुझे स्वयं के जीवन को धिकारने का मन कर रहा था मैंने जिसके लिए अपना सब कुछ लोछावर कर दिया था वही मेरी पहचान मांग रहा था मैंने क्रोध में बच्चों से कहा मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए जाओ उन्हीं को दे आओ वो अपने साथ ये सब क्यों नहीं ले गए बच्चों ने समझाना शुरू किया और मुझे प्यार से थाम लिया। अगले दिन हम कोर्ट फॉर बैंक गए साथ ही पति के तीन मित्र भी थे जो गवाह के तौर पर साथ में चले थे उनकी गवाही से ये साबित हो पाया कि मैं अपने पति की इकलौती पत्नी हूँ फिर जाकर कहीं मेरा जॉइंट अकाउंट का प्रमाण हो पाया और पैसे को सुरक्षित किया गया कैसी विड़म्बना है कि जो पत्नी एक परिवार को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाती है बिना किसी लालच और स्वार्थ के उसी का अपना अस्तित्व धूमिल होने लगता है तभी नर्स ने आवाज लगाई तो मैं चौंक गई। माता आप तैयार नहीं हुई बेटा घर ले जाने आया है मैंने कहा हाँ बस, बस दो मिनट देना, देना मैं आई पर मैं फिर जब आऊं तो इसी केबिन में और इसी बिस्तर पर ओहो आप तो भावुक हो रही हो माँ तुम नहीं समझोगी बेटी ये एक औरत यानी पत्नी की भावना है अच्छा है तुम लोग शादी नहीं करती हो तुम्हारी अपनी पहचान तो कहीं नहीं खोती है ना अभी आप सुन रहे थे अर्चना, अर्चना सिंह जया, जया की कहानी इकलौती पत्नी वाचक स्वर भारती परिमल